तो वह भी मुझे बताओ संजय बोला सायंकाल में जब भीष्म जी दृणभूमि में गिरे उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद मनाने लगी भीष्म जी बाणों की सैया पर सोए हुए थे उस समय आपका पुत्र दुस्शासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन यह सोच करके देखें यह क्या कहता है उसे चारों ओर से घेर खड़े हो गए दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्चित हो गए थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी गौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया क्रमशः सेना के लौट आने पर राजा अपने अपने कवच अस्त्र शस्त्र उतार कर भीष्म जी के पास पहुँचे कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहाँ खड़े हो गए उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा महान सौभाग्यशाली महारथियों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ देवोपम वीरों इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिए ले आए परंतु भीष्म पितामह को वे पसंद नहीं आए उन्होंने हंसकर कहा राजाओं यह तकिये वीर सैया के योग्य नहीं है इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा बेटा धनंजय मेरा मस्तक लटक रहा है इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो तुम सब धन में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है अतः तो तुम ही यह कार्य कर सकते हो अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कह कर इस आज्ञा को स्वीकार किया और विष्णु जी की अनुमति ले अपना गांडीव धनुष उठाया उस पर तीन अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊँचा कर दिया मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया यह सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए उनके दिए हुए इस विरोचित तकिये को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा पांडुनंदन तुमने इस सैया के योग्य तकिया लगा दिया यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे देता अपने धर्म में स्थित रहने वाले छत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार सरसैया पर सहन करना चाहिए अर्जुन से योग कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा देखे आप लोग अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं जाते तब तक इस सैया पर पड़ा रहूँगा उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए इन सैकड़ों बाणों से विंधा हुआ ही मैं सूर्यदेव की उपासना करूँगा राजाओं अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आप, आप आपस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए तदनंतर शरीर से बाढ़ निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने साथ सम्मान के साथ जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए उन्हें देखकर भीष्मी ने आपके पुत्र से कहा दुर्योधन इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वह मुझे प्राप्त हुई है बाण सैया पर करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है इन बाणों के साथ ही मेरा दास संस्कार होना चाहिए पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया नानाजेशों के राजा वहाँ जुटे हुए थे वे भीष्म जी की यह धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाण पर सोए हुए भीष्म जी की तीन बार प्रतीक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने अपने शिविर में लौट गए महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा राजन बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए वे महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे मनुष्यों से तो ये अवध थे ही देवता भी इन्हें नहीं, नहीं जीत सकते थे किंतु तो आपके तेज से दग्ध हो गए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 पानी चाहिए सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोत्तम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भिष्म जी को अर्पण किए यह देख भीष्म जी बोले अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवी भोग को स्वीकार नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं मानव मानवलोक से अलग होकर बाण सैया पर सहन कर रहा हूँ यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले जिससे मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले दादाजी मेरे लिए क्या आज्ञा है अर्जुन को सामने खड़े देख धर्मात्मा विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा बेटा तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है मुँह सूखा जाता है मुझे पानी दो तुम सामर्थ्य हो तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और अपने रथ पर बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया उस धनुष की तंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और राजाओं को भी बड़ा भय हुआ अर्जुन ने रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला फिर मंत्र पढ़कर उसे पार्जन्य अस्त्र से संयोजित किया इसके बाद सबके देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर यह बाण मारा उसके लगते ही पृथ्वी से अमृत के समान मधुर तथा दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त सीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी उससे अर्जुन ने दिव्य कर्म करने वाले पितामह को तृप्त किया अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहां बैठे हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ वे सबके सब, सब भय से कांपने लगे उस समय चारों ओर शंख और धुन्दुभियों की तुमुल धनी गूंज उठी विष्णुजी ने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा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 और मेरी बात पर ध्यान दो यह तो, तो तुमने देखा ना, अर्जुन ने किस तरह शीतल मधुर और सुगंधित जल की धारा प्रकट की है ऐसा पराक्रम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है आग्नेय वारुण सौम्य वायव्य वैष्णव ऐन्द्र पाशुपत ब्रह्मा पारमिष्ठ प्रजापत्य धात्र तृष्टा सवित्र और वेवस्वत इत्यादि अस्त्रों को इस संसार में अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं तीसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है इनके सभी कर्म अलौकिक हैं इसलिए मेरी राय यही है कि तुम उनके साथ शीघ्र ही संधि कर लो जब तक भगवान श्रीकृष्ण कोप नहीं करते जब तक भीम अर्जुन नकुल और सहदेव तुम्हारी सेना का सर्बराह नहीं कर डालते उसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्र भाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ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 पिता पुत्र से मामा भांजे से और भाई भाई के साथ मिलकर रहे यदि मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस सम्योचित बात पर ध्यान न दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा सबका नाश हो जाएगा यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं भिष्णुजी सुहित भाव से यह बात कहकर चुप हो गए फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया दुर्योधन को वह बात ठीक इसी तरह पसंद नहीं आई ठीक इसी तरह पसंद नहीं आई जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा पीना अच्छा नहीं लगता तदनंतर भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने अपने शिविर में चले आए इसी समय कर्ण भीष्ण जी के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दी से उनके पास आया इन्हें सरसैया पर पड़े देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद कर्ठ से कहा महाबाबू भिष्म जी जिसे आप सदा द्वेश भरी दृष्टि से देखते थे वहीं मैं राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूँ जैसे सुनकर भीष्म जी ने पलक उगाड़कर धीरे से कर्ण की ओर देखा इसके बाद उस स्थान को सूना देख पहरेदारों को भी वहां से हटा दिया फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है उसी प्रकार एक हाथ से कर्ण को खींचकर कर हृदय से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा आओ मेरे प्रतिस्पर्धी तुम सदा मुझसे लांग डांट रखते आए हो यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता महाभावो तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य हैं। यह बात मुझे व्यास जी और नारद जी से ज्ञात हुई है यह बिल्कुल सच्ची बात है इसमें तर्क भी संदेह नहीं है साथ मैं सच कहता हूँ तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है तुम अकारण ही पांडवों पर आक्षेप करते थे अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था नीज पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी द्वेष करने लगी है इस कारण से ही गौरवों की सभा में मैंने तुम्हें अनेकों बार कटुवचन सुनाए हैं मैं जानता हूं युद्ध में तु तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए असहिय है तुम ब्राह्मणों के भक्त हो सूर्यवीर हो और दान में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है मनुष्यों में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है मार मारने में अस्त्रों का करने में हाथ की फुर्ती में और अस्त्र में तुम अर्जुन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 और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हों कर्ण ने कहा महाबाभु आपने जो कहा है कि मैं सूत पुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूं, यह मुझे भी मालूम है किन्तु कुंती ने तो मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया है आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगता रहा हूं, अब उसे हराम करने का साहस मुझे नहीं है जैसे बसदेवनंदन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता में दृढ़ है उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपने शरीर धन स्त्री पुत्र और यश को निछावर कर दिया है जो बात अवश्य होने वाली है उसको पलटा नहीं जा सकता पुरसार से देव के विधान को कौन मिट सकता है आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अपस्कुन ज्ञात हुए थे जिन्हें आपने सभा में बताया था मैं भी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ ये मनुष्यों के लिए अजय है तो भी मेरे मन में यह विश्वास है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 वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो क्रोध और राह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार रण में पराक्रम दिखाओ सदा सत्पुरुषों के आचरण का पालन करो अर्जुन से युद्ध करके तुम क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगी अहंकार त्याग कर अपने बल और पराक्रम का भरोसा रखकर युद्ध करो क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से